श्री गर्ग गर्गसिंहिता माधुर्य खंड अयोध्या अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ स्त्री रूप से उत्पन्न होना उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के निमित्त दूध भेजना वहां पता न लगने पर जी से अवतार रहस्य जानकर उनका श्रीकृष्ण के पास दूध प्रेषित करना श्री नारद जी कहते हैं राजन यो कहकर जब साक्षात महामुनि के चले गए तब चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बड़ा हर्ष हुआ अयोध्या पूर्वासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुई वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदरी थी उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देख कर, निपशिरोमणि चंपकेश्वर को चिंता हुई उन्होंने बल के जी को बात को याद करके दूत से कहा विमल भोले दूत हम तुम्हारा हम तुम मथुरा जाओ और वहाँ पुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुँच देखो वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा उसके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह होगा अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वह एवं चतुर्भुज होगा यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याएं दे दूंगा श्री नारद जी कहते हैं राजन महाराज विमल की यह बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभीष्ट बातें पूछी उसकी बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे उस दूध को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे स्वर से बोले मथुरा निवासियों ने कहा वजदेव के जो बहुत से पुत्र हुए वे कंस के द्वारा मारे गए एक छोटी सी कन्या बच गई थी किंतु वह भी आकाश में उड़ गई वसदेव यहीं रहते हैं किंतु पुत्रों से बिछुड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो उसे और कहीं न कहना क्योंकि इस नगर में कंस का भय है मथुरापुरी में जो वसदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है उसे उनके आठवें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है श्री नारद जी कहते हैं राजन जन साधारण की आवाज़ सुनकर दूत चंपकापुरी में लौट गया वहाँ जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया दूध बोला महाराज मथुरा में शूर पुत्र वसुदेव अवश्य है किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत करते हैं सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथ से मारे गए हैं एक कन्या बची थी किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई यह वृत्तांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला वृंदावन में कालिंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा राजन गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हो उस बालक के वक्षस्थल पर स्त्री वस्त्र का चिन्ह था उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के दो ही बाहें थीं और आपने वासुदेव कुमार श्री कृष्ण को चतुर्भुज बताया था नरेश्वर बताइए अब क्या करना चाहिए क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती प्रभो जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझे भेजिए श्री नारद जी कहते हैं राजन राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचर विचार कर रहे थे उसी समय हस्तिपुर से सिंधु देश को जीतने के लिए भीष्म आए विमल बोले महाबुद्धिमान भीष्म जी पहले याज्ञवल्क जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्रीहरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे इसमें संशय नहीं है परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्री हरि का प्रागट नहीं हुआ है साथ ही ऋषि की बात झूठी हो नहीं सकती अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं और पूर्वापर की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है आप वीर धनुर्धर एवं वस्तुओं में वसुओं में श्रेष्ठ हैं इसलिए यह बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए श्री नारद जी कहते हैं गंगानंदन भीष्म जी महान भगवत भक्त विद्वान दिव्य दृष्टि से संपन्न धर्म के तत्वज्ञ तथा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे उन्होंने राजा विमल से कहा भीष्म जी बोले राजन यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेद व्यास जी के मुँह से सुनी थी यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्य पुण्यप्रद तथा हर्षवर्धक है इसे सुनो परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उस बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की सैयाह पर सुनाकर यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ ले मथुरापुरी में लौट आए इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पलकर बड़े हुए हैं यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते वे ही गोपाल वेशधारी श्रीहरि वृंदावन में ग्यारह वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे अयोध्या पूर्वासिनी जोग नारियाँ श्री रामचंद्र जी के वर गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं वे सब तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई हैं तुम उन गूढ़ रूप में विद्यमान देवाधिदेव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो इस कार्य में कदापि विलंब न करो क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है यों कहकर जब सर्वज्ञ भीष्मी हसनापुर को चले गए तब राजा विमल ने नंद नंदन के पास अपना दूध भेजा इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुरी खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में अयोध्या पूर्वासिनी गोपिकाओं का उपाख्यान नामक छठा अध्याय पूरा हुआ